श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ एक छब्बीस अक्टूबर अठारह सन्यास चौरासी संन्यास तथा ईश्वर लाभ और त्याग श्री रामकृष्ण मन से संपूर्ण त्याग के हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते साधु संचय नहीं कर सकता कहते हैं पक्षी और दरवेश ये दोनों संचय नहीं करते यहाँ का तो भाव यह है कि हाथ में मिट्टी लगाने के लिए मैं मिट्टी भी नहीं ले सकता पानदान में पान भी नहीं ले जा सकता हृदय जब मुझे बड़ी तकलीफ़ दे रहा था तब मेरी इच्छा हुई यहाँ से काशी चला जाऊँ सोचा कपड़े तो लूँगा परंतु रुपये कैसे लूँगा इसीलिए फिर काशी जाना भी न हुआ सब हँसते हैं महिमा से तुम लोग संसार में हो तुम लोग यह भी रखते हो और वह भी रखते हो संसार भी रखते हो और धर्म भी महिमाचरण यह और वह दोनों कभी रह सकते हैं श्री राम कृष्ण मैंने पंचवटी के पास गंगा जी के तट पर रुपया मिट्टी है मिट्टी ही रुपया है रुपया ही मिट्टी है इस तरह विचार करते हुए जब रुपया गंगा जी में फेंक दिया तब मुझे पीछे से कुछ भय भी हुआ सोचा मैं बिना लक्ष्मी के कहीं अभागा तो न हो जाऊंगा। माता लक्ष्मी अगर भोजन बंद कर दे तो फिर क्या होगा तब हाजरा की तरह पटवारी बुद्धि आई मैंने कहा माँ तुम हृदय में रहना एक आदमी की तपस्या पर संतुष्ट हो भगवती ने कहा तुम वरदान लो उसने कहा माँ अगर तुम्हें वरदान देना है तो यह वर दो कि मैं नाती के साथ सोने की थाली में भोजन करूँ एक ही वर में नाती ऐश्वर्य सोने की थाली सब कुछ हो गया लोग हंसते हैं मन से कामनी कांचन का जब जाग हो जाता है तब ईश्वर की ओर मन जाता है तब मन उन्हीं में लिप्त भी रहता है जो बद्ध है उन्हीं में मुक्त होने की शक्ति भी है ईश्वर से विमुख होने के कारण ही वे बद्ध है कांटे की दो सुइयों में कब अंतर होता है यह तभी होता है जब एक पल्ला किसी भार से नीचे दबता है कामनी और कांचन ही भार है बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है मैं गर्भ में था तब योग में था भूमिष्ट होकर यही कहकर रोता है यही कहकर रोता है कहाँ यह कहाँ यह यह मैं कहाँ आया ईश्वर के पास पद्मों की चिंता कर रहा था यह मैं कहाँ आया तुम लोग मन से त्याग करो अनासक्त होकर संसार में रहो महिमा उन पर मन जाए तो क्या फिर संसार रह सकता है श्री राम कृष्ण यह क्या संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहा मैं देखता हूँ मैं जहां रहता हूं वह राम की अयोध्या है यह संसार राम की अयोध्या है श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा मैं संसार का त्याग करूंगा दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को भेजा वशिष्ठ ने देखा राम को तीव्र वैराग्य है तब कहा राम पहले मेरे साथ कुछ विचार कर लो फिर संसार छोड़ना अच्छा प्रश्न यह है क्या संसार ईश्वर से कोई अलग चीज है अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग कर सकते हो राम ने देखा ईश्वर ही जीव और जगत सब कुछ हुए हैं उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पड़ता है तब श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे संसार में काम और क्रोध इन सब के साथ लड़ाई करनी पड़ती है कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पड़ता है आसक्तियों से भिड़ना पड़ता है लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं हैं घर से लड़ना ही अच्छा है भोजन मिलता है धर्म पत्नी भी बहुत कुछ सहायता करती है कल में प्राण अन्नगत है अन्य के लिए दस जगहों में मारे मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है घर में किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है और संसार में आंधी में उड़ती हुई जूठी पत्तल की तरह रहो जूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीतर ले जाती है कभी नाबदान में हवा का रुख जिस ओर होता है पत्तल भी उसी ओर उड़ती है कभी अच्छी जगह पर गिरती है और कभी बुरी जगह पर तुम्हें इस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है अच्छा है इस समय यहीं रहो फिर जब यहाँ से उठकर कर अच्छी जगह ले जाएंगे तब देखा जाएगा जो होगा सो होता रहेगा संसार में रखा है तो क्या रख करोगे सब कुछ उन्हें अर्पित कर दो उन्हें आत्मसमर्पण कर दो तो फिर कोई झंझट नहीं रह जाएगी तब देखोगे वे ही सब कुछ कर रहे हैं सभी राम की इच्छा है एक भक्त राम की इच्छा यह कैसी कहावत है श्री राम कृष्ण किसी गांव में एक जुलाहा रहता था वह बड़ा धर्मात्मा था सबको उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्यार भी करते थे जुलाहा बाजार में कपड़े बेचा करता था जब खरीदार दाम पूछते तो वह कहता राम की इच्छा से सूत का दाम हुआ एक रुपया मेहनत चार आने की राम की इच्छा से मुनाफा दो आने और कुल कीमत राम की इच्छा से एक रुपया छ आने लोगों का उस पर इतना विश्वास था कि उसी समय वे दाम देकर कपड़ा ले लेते थे वह जुलाहा बड़ा भक्त था रात को भोजन करके बड़ी देर तक चंडी मंडप में बैठा ईश्वर चिंतन किया करता था उनके नाम और गुणों का कीर्तन भी वहीं करता था एक दिन बड़ी रात हो गई फिर भी उसकी आंख न लगी वह बैठा हुआ था कभी कभी तंबाकू पीता था उसी समय उस रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने के लिए जा रहा था उनमें कुलियों की कमी थी उसे देख उन्होंने कहा अबे हमारे साथ चल यह कह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले चले फिर एक गृहस्थ के यहाँ उन लोगों ने डाका डाला कुछ चीज़ें जुलाहे पर लाद दी इतने में ही पुलिस आ गई डाकू भाग गए सिर्फ जुलाहा सिर पर गठर लिए हुए पकड़ा गया उस रात को उसे हवालात में रखा दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में वह पेश किया गया गांव के आदमी मामला सुनकर कोर्ट में हाजिर हुए उन सब लोगों ने कहा हुजूर यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता साहब ने तब जुलाहे से पूछा क्यों जी तुम्हें क्या हुआ है कहो जुलाहे ने कहा हुजूर राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई इसके बाद राम की इच्छा से मैं चंडी मंडप में बैठा हुआ था राम की इच्छा से रात बहुत हो गई मैं राम की इच्छा से उनकी चिंता कर रहा था और उनके भजन गा रहा था उसी समय राम की इच्छा से डाकुओं का एक दल उस रास्ते से आ निकला राम की इच्छा से वे लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गए राम की इच्छा से उन लोगों ने एक गृहस्थ के घर ढाका डाला राम की इच्छा से मेरे सिर पर गठर लाद दिया इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया तब मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने बंद कर रखा आज सुबह को राम की इच्छा से वह हुजूर के पास ले आई है उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड़ देने की आज्ञा दी जुलाहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा राम की इच्छा से मैं छोड़ दिया गया संसार करना सन्यास यह भी सब राम की इच्छा से होता है इसलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम करना चाहिए नहीं तो और कुछ करो भी तो क्या करोगे किसी क्लर्क को जेल हो गई थी मियाद पूरी हो जाने पर वह जेल, जेल से निकाल दिया गया अब बताओ वह जेल से निकलकर मारे आनंद के नाश्ता रहे या फिर क्लर्की करे